चक्षु चक्षु हो जाता है अच्छा चक्षुन्मिलना निमिलन जैसे क्षण भर में हो जाता है ब्रह्म इसी प्रकार जगत सृष्टि में क्षिप्रकारी है इस प्रकार की दो उपमा के माध्यम से ब्रह्म अधिदैव अर्थात हमसे भिन्न है इस प्रकार की उपासना करें आगे पंचम मंत्र में अध्यात्म उपासना कहते हैं अर्थात हमारा ही वास्तव स्वरूप ब्रह्म है इस प्रकार की उपासना करें कैसे हम हमारा मन जैसे ब्रह्माकार हो जा रहा है इस प्रकार के चिंतन करे यद एतद मनो मन जैसा ब्रह्माकार हो जाता है ऐसा चिंतन करें करे अन उपस्मरति अने मनुषा इस मन के द्वारा ब्रह्म का स्मरण करता जैसा अभिक्षण अभीक्षण अर्थात बारम्बार संकल्प संकल्प अर्थात ये अंतकरण का एक परिणाम है अंतकरण का जितने सारे परिणाम संकल्प स्मृति इत्यादि ये सब के द्वारा साक्षीतया ब्रह्म का अभिव्यंजन हो रहा है किंतु जिसको ये विशेष स्पष्ट नहीं है चित्त इतना शुद्ध नहीं होने से ये साक्षीतया तो वृत्ति में ब्रह्म प्रकाशित तो हो रहा है इस प्रकार के ग्रहण नहीं करके ब्रह्म को विषय ग्रहण करने का उसका स्वभाव रहेगा वास्तविक तो ऐसा स्थिति में वो अहंकार को ही जान रहा है किंतु उसी को ही ब्रह्म मान करके वो उपासना करेगा तो कहते हैं कि वो भी करे इस प्रकार के संकल्प का अर्थ हो गया कि संकल्प स्मृति इत्यादि अंतःकरण का परिणाम में साक्षी रूप से ब्रह्म प्रकाशमान होने पर भी ये किन्तु अशुद्ध चित्तत्व नषयत्व न, न ब्रह्मो को जान रहा ऐसा अभी उसका ग्रहण हो रहा है तो फिर भी उसी प्रकार की उपासना करे तो ब्रह्मो को जान रहा इस प्रकार की उपासना करे टीका में भाष्य में अथ अनंतरम अध्यात्म प्रत्यगात्म विषय आदेश उचित टीका में एक प्रकृतम ज्योतिरूप ब्रह्म प्रति मदीय मनो गर्तत इति चिंतित यह उपदेश स आध्यात्मिक आगे विसर्ग करके विराम कर दीजिए पाठ थोड़ा संशोधन करना है स आध्यात्मिक आगे पृष्ठा में फिर सुधार करेंगे देखेंगे आगे एत प्रकृतम एतत अर्थात ये ब्रह्म प्रकृतम जिसका प्रकरण चल रहा है अभी उपासना ज्योतिरूपम ज्योति प्रकाश रूप है कैसे एनद प्रकृतम ब्रह्म अच्छा ये एनद क्योंकि ब्रह्म नपुंसकर लिंग है तो ये दोनों हो सकता है हाँ ठीक है ज्योतिरूप्र प्रति मद्यंग मनो इति प्रकाश रूप ब्रह्म के प्रति मध्यंग मनो मेरा ये मनो गच्छत बर्तते गच्छत बर्त अर्था जाता हुआ ही है इस प्रकार के चिंतित इस प्रकार के चिंतन करें अर्थात हमको जो अहम वृत्ति हो रहा है ये ब्रह्माकार ही हो रहा है इस प्रकार के चिंतन करें मान रहा है तो मैं श्यामानंद रामानंद हूँ किंतु तो चिंतन करें कि हमको जो अहम वृत्ति हो रहा है ये ब्रह्माकार ही हो रहा है बेष्टि भावना होने पर भी इस प्रकार की चिंतन करे ये तो उपासना है इस प्रकार की चिंतन करे वर्त तो इति इस प्रकार के चिंतन करे यह उपदेश स आध्यात्मिक है यह आध्यात्मिक उपदेश है तो मैं ही हूँ इस प्रकार के ब्रह्म चिंतन करे आगे पृष्ठा में टीका में आ, को आगे खंडाकार ऐसा है ये दोनों को हटा करके खंडाकार के स्थान पर और लिख देना पड़ेगा को, को हटा देना पड़ेगा हम लोग पूर्व पृष्ठा में कह ले लिए हैं अर्थात अभी शब्द हो जाएगा अभीक्षणम विराम तो पूर्व पृष्ठा में ले लें ना आध्यात्मिक विराम पूर्व पृष्ठा में यहाँ हो जाएगा अभीक्षणम लिखना होगा खंडाकार के स्थान पर को कट जाएगा आगे भाष्य में यथा अने न पूर्व पृष्ठा में कहा एक सौ दो पृष्ठ में अथ अध्यात्मम अथ अध्यात्मम उपस्मरती द्वितीय पंक्ति में उपस्मरे ध्या दीति ऐसा पाठ नहीं है है ना ऐसा है थी थी। यद तद अध्यात्मं बिंदी चाहिए अध्यात्मं सामान्य नपुंसकम अंदी कैसा नहीं होगा यदत अध्यात्मम आत्मनि भोग अध्यात्मम तो होना चाहिए थोड़ा देखिए तो होना चाहिए सामान्य नपुंसक आदेश हो। आगे आदेशों में विसर्ग होगा वो तो संशोधन होना है अध्यात्म अनुसार चाहिए नहीं तो आगे उस लिख दिया ना सामान्य नपुंसक ये तो ऐसे घटना नहीं चाहिए क्योंकि हम भी यहाँ बिंदी नहीं था किंतु बाद में हमने बनाया है इसमें ठीक है आदेश आगे विसर्ग होगा स आध्यात्मिक आगे है उसी टिप्पणी में आगे अथ अपर संकल्प चीक्षण अभी भी में कार है दीर्घ इकार है अच्छा ठीक है यह पाठ ठीक है फिर आगे वो तो ठीक है ठीक है आगे है भाष्य में टिप्पणी ओ ओ दो नंबर टिप्पणी एक नंबर अथ अध्यात्मम इत्यादि इति अर्थकम भिन्न क्रम पाठ पाठक है अर्थकम भिन्न अच्छा अच्छा अच्छा अथ अध्यात्मम, अथ अथ शब्द का अर्थ दिन्न क्रम च इसको हम देखा नहीं दिअर्थ कम भिन्न क्रम च अध्यात्म शब्द का अर्थ अथ अध्यात्म अच्छा हम्म तो अथ अध्यात्मम अध्यात्मम अर्थात अध्यात्म उपासना कहेंगे जैसे अधिदैव उपासना में दो प्रकार की कहा गया दो उपमा दिया गया एक विद्युत जैसा और दूसरा दु, हो गया चक्षु का उन्मिलन जैसा इसी प्रकार की यहाँ भी दो कहेंगे वहां भी एक कहेंगे कि हमारा मन ब्रह्माकार जैसा हो जाता है और दूसरा है कि ये संकल्प स्मृति इत्यादि वो सब में साक्षत या भान होता है वास्तविक किंतु ये मानता है कि ये वृत्ति इत्यादि में मैं ब्रह्मों को जान रहा हूं इस प्रकार की यहाँ भी दो बात कहेंगे अत्रच द्वयम अर्थकम अथ अध्यात्म अथ में अर्थात अथ शब्द का अर्थ द्वयमिति अर्थकम भिन्न क्रम अध्यात्म द्वयम इस प्रकार की हो जाएगा क्योंकि प्रथम है अथ बाद में है अध्यात्म इसका क्रम किंतु भिन्न हो जाएगा अर्थात अध्यात्म द्वयम् जैसे अधिदेवतम द्वयम् हुआ इसी प्रकार की अध्यात्मम भी द्वय हो जाएगा भिन्न क्रमम इसलिए अर्थ शब्द का क्रम भिन्न हो जाएगा अध्यात्म के आगे आएगा तथा प्रति गच्छति इव इति एवं अनेन उपस्मरति उपस्मरति क्योंकि मंत्र में है उपस्मरति तो उपस्मरति का अर्थ उपस्मरे विधान किया जाता है उपासना का विधान किया जाता है यद्यात्म सामान्ये नपुंसकम अध्यात्मम स्मरण करे किसका कहते हैं यह तो यम वही जो हमारा स्वरूप कहते हैं मेरा मन ब्रह्म के प्रति जाता है कहते हैं वृत्ति हो जाता है इति आदेशः स आध्यात्मिक एको अन्वय ये एक प्रकार की हो गया अर्थात दूसरा यहाँ भी दो उपासना कहा जाता है अथवा संकल्प अभीक्षणम ब्रह्म विषय मनसा उपस्मरे इति संकल्प अर्थात हमारा मन ये सब वृत्ति में वही ब्रह्म को ही जान रहा है इस प्रकार के संकल्पस्य अभीक्षणम अभीक्षणम बारंबार ब्रह्म विषय इति च इतिन मनसा उपस्मरेत हमारा मन भी बार बार ये सब संकल्प इत्यादि के द्वारा वही ब्रह्म को ही जान रहा है इसी प्रकार के उपस्मरेत इति यद् तद् अध्यात्म ये दो अध्यात्म हो गया अथ शब्द का अर्थ दो होगा दिखाई अर्थकम अथ शब्द भिन्न क्रम अर्थात अध्यात्म अर्थ हो जाएगा अच्छा ब्राह्मण उपमान तीन आगे ये हो गया आगे है भाष्य में यद गईव च मन एकदद्रौकत इव विषय यथा अनेना मनसा उपस्मरति समीपतः साधको अच्छा यहां तक एक गच्छति स्मरती गच्छति गव जाता हुआ जैसा च मन मनोहर जाता हुआ जैसा अर्थात एतद ब्रह्म ढोकत इव गच्छति का अर्थ कह दे ये ढोकरी धातु है तो गो अर्थ गच्छति शब्द का अर्थ भाष्यकार कहते हैं ढोकत इध धातुओं का थोड़ा परिचय हो जाए नहीं तो गम धातु के लिए ढोकरी धातु प्रयोग इंद्र कौन है बीड़ उ जैसा देते हैं धातुओं का तो परिचय हो जाए थोड़ा ढोकत इव एत ब्रह्म द्वितिया है ब्रह्म के प्रति हमारा मन जाता है जैसा इसका अर्थ विषयी करोति इव ये ब्रह्म को हमारा मन विषय बना देता है करोति इति विषयी करोति इव विषयी करोति इव इति आख्या तो अच्छा यथा एक नंबर टिप्पणी यथा अनेकन तथा ही अर्थकन यथा शब्द न यद गछती इवशब्द से अर्थम आख्यातवान जो मंत्र में है यद ये यद शब्द को यद शब्द का वास्तव अर्थ हो जाता है कि तथा इसी प्रकार ये तथा शब्द यहाँ भाष्य में यथा कह करके कह रहे करे विषयी करोती इव इसके लिए स्पष्ट करते हैं यथा यथा तथा ही जैसे इसको बताते हैं अन मनसा एक त्रह्म स्मरती उपस्मरति मन के द्वारा ब्रह्म का उपस्मरण करता है उपस्मरण करता है समीपत स्मरती अहम अश्मी मैं ही ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म को किंतु जान रहा हूं इस प्रकार के अहंकार को जान रहा है साक्षी किंतु उसी अहंकार को अभी ब्रह्म मान करके उपासना करे समीपत स्मरती साधक समीपत अर्थात मैं ही हूँ प्रियतम जैसे कहा गया च्यू करने से, से समास नहीं हो जाएगा ना तिंगंतों तो के साथ समास नहीं होगा हम लोग लिख देते हैं किंतु तो ये समास तो नहीं होता है तिंगंतों तो के साथ समास कैसे होगा चू का हम लोग किन्तु तो समाज साधारणतः तो सटा के लिख देते हैं तो यहां देखेंगे शायद भाई में थोड़ा उसको स्पष्ट किए हैं और जगह में कि ऐसा लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है समीपता, स्मरती समीपत स्मरती साधको अभीक्षणम अभीक्षणम अर्थात भृशम बार बार इस प्रकार के उपस्मरती अर्थात उपस्मरे इस प्रकार के चिंतन करे उपासना का विधि है मनसो ब्रह्म संकल्पस्य मनसो ब्रह्म विषय ब्रह्म विषय है जिसका ऐसे जो संकल्प अर्थात तो मन ब्रह्म विषय का संकल्प करता है उसका स्पष्ट करते हैं मनो मन उपाधिक मन उपाधिक मनो उपाधि है ब्रह्म होने से अर्थात मनो उपाधिक ब्रह्म अर्थात मन जब आ जाएगा तभी ब्रह्म पता चलेगा और मन अर्थात तो मनो नहीं है तो फिर ब्रह्म पता नहीं चलेगा अर्थात मनो नहीं होने से आप अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे जैसे सुसुप्ति में उपाधि होने से ही व्यंजन होता है वो पदार्थ का मतलब जो स्वरूप है साक्षी है वो तभी तो पता चलेगा जब उपाधि है मन है अगर वो उपाधि नहीं है तो जान नहीं पाएगा जैसा कहते ना बहुत प्रखर सूर्य प्रकाश है और वहां एक स्वच्छ स्फटिक रहेगा वो दिखेगा नहीं किंतु उस, उस फटिक के पास अगर एक रक्त पुष्प रख देंगे उस फटिका दिख जाएगा इसी प्रकार की ये व्यंजक हो गया जैसे रक्त पुष्प इसी प्रकार की मनो यहाँ उपाधि है साक्षी का ये व्यंजक होता है मनो उपाधि तत्वादि मन सह संकल्प स्मृति आदि प्रत्यय के द्वारा मन में संकल्प स्मृति इत्यादि जो सो प्रत्यय होता है वो प्रत्यय के द्वारा वास्तविकता ब्रह्म साक्षीता या अभिव्यजित है वो सब प्रत्यय का साक्षी है ब्रह्म होने पर भी ब्रह्म विषय इव क्रियमाणम ग्रहण कर रहा है ब्रह्म ये प्रत्येक का साक्षी है मैं इस सब वृत्ति का साक्षी हूँ इस प्रकार की अभी उसका ग्रहण नहीं हो रहा है वो तो ब्रह्म जानता है कि मैं जान रहा हूं ब्रह्म को इसलिए कहते हैं कि विषय क्रिय मणम इनको तीन नंबर टिप्पणी दिए है अच्छा दो नंबर टिप्पणी कहा गया था मनो उपाधि तत्व इसमें कुछ विषय मनो उपाधि दो नंबर टिप्पणी मनो इत्यादि यथा त्व उपाधिको भाष्वांश त्वीच आदि भी अभिविज्यते व्यज्यते तत्र ततिबिंबम जैसे त्वयो उपाधि त्वयोपाधिक भाषान भाषवा सूर्य जल जब उपाधि बन जाता है जल का जो तरंग इत्यादि के द्वारा वो सूर्य भी उसी प्रकार दिखता है एवं मनो उपहितम ब्रह्म मन उपहितम शर्क है तो अच्छा मन उपहित मन मन से उपहित हो गया ब्रह्म तत् प्रत्ययी तत् मन का प्रत्ये परिणाम ही प्रत्यय रक्षीतः अभिव्यजते वास्तव का साक्षित्व ब्रह्म व्यंजन हो रहा है कि साधक किंतु अभी उसका विषयी क्रियमाण ऐसे जान रहा है विषय तो क्रियमाण तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं साचा अभिव्यक्तिर ध्यानम अपी अनुस्मरती विषय क्रियमाणा ब्रह्म को विषय जैसा करता है इसी प्रकार की ध्यान करे ध्यानम अनुस्मरती ध्यान में अनुसरती अच्छा हाँ अनुसरती ये जो अभी विषय होता है जैसा ब्रह्म इस प्रकार की वो जान करके इसी का आगे ध्यान करे ध्यानम अनुसरती अर्थात आगे ध्यान उसी विषय का ही करेगा आह विषय क्रियमाण इव च वस्तुतः तो साक्षित्व अभियाज्यम अभी तंग यथा यथा उपास विषयीत इव आभाव वस्तुत तो वृत्तियों का साक्षित्वेन ये भान हो रहा है आत्म होने पर भी इसको जब तक स्पष्टता नहीं है वो उसको विषयत्न ही अभी ध्यान कर रहा है क्यों जो वास्तविक साक्षी है वो विषय कैसे बन जाता है कहते तम यथा यथा उपास तथा तथा ता भवती तम छूट गया अच्छा तम यथा यथा उपासते जैसे जैसे उपासना करेगा वैसे ऐसे होगा अर्थात उपासना मन की चिंतन उसी प्रकार कर कल्पना करेगा वास्तविक साक्षी होने पर भी उसका विषय रूपेण वो चिंतन करता है तो विषय वास्तविक अहंकार बनता है तो हम तो साक्षी हैं किंतु अभी साक्षी का वो ध्यान नहीं कर पा करके अहंकार का ही ध्यान करेगा मैं जानता हूं अपने आप को जानता हूं इस प्रकार बुद्धि होती है भाष्य में ब्रह्म विषय क्रियमाणम इवच अत स ब्रह्मणो अध्यात्म आदेशो ये ब्रह्म का अध्यात्म आदेश है अध्यात्म आदेश अर्थात तो में इस प्रकार की मैं अपने आपको जान रहा हूं तो ब्रह्माकार वित्ती मेरे मन में हो रहा है इस प्रकार की सब उपासना करें पूर्व में अधिदैव उपासना में दो प्रकार की कह दिया गया था उसको भी कहते हैं टीका में अभीक्षण पौन पुण्यन मन मनस संकल्पो ब्रह्म विषय एव एवं ध्यात प्रत्यकूत ब्रह्म अभिव्यक्ति सै ब्रभिव्यक्ति ठीक है अभीक्षण अभीक्षण अर्थात पौन पुण्य बारम्बार मन मन संकल्पो संकल्प ब्रह्म विषय ब्रह्म को ही विषय करता है मन इस प्रकार के एव ध्या ध्यान करने वाला प्रत्यकूत ब्रह्म अभिव्यक्ति अहंकार का भी अगर ध्यान करेगा तो धीरे धीरे ब्रह्मा अभिव्यक्ति हो जाएगी अहंकार का भी ध्यान करना इतना अर्थात हमको अहम बोल करके भान सबको होता ही है चाहे क्षण वर्ग के लिए हो कितना समय के लिए हो उसी का अगर ध्यान करेगा धीरे धीरे चित्त क्या होगा ना जो विषयाकार हो जाता है वो तो सबसे हटेगा जिस विषय का ध्यान करेंगे उसी का संस्कार बढ़ेगा जो विषयाकार हट जाएगा तो स्वाभाविक रूप से अर्थात तो अहम आकार होने से उसके अंदर में वो जिज्ञासा होगी ये हम ये कौन है तो अगर शास्त्र श्रवण करता है वेदांत इत्यादि श्रवण करता है जैसे उसका अहमाकार आकार वृत्ति होगा थोड़ा भी जैसे उसमें संस्कार बन जाएगा उसको निश्चय हो जाएगा यही तो हम शास्त्र रोज रोज सुनते हैं यही तो ब्राह्मण है तो हम परिच्छि कहाँ है व्यवहार में आकर के हम परिचिन जैसा मानने लगते है वो नहीं है शीघ्र काम बन जाएगा इसलिए अहमकार ध्यान भी अगर हो रहा है तो उसको कोई भी अगर ध्यान ही तो करना है तो अहम ध्यान ही करना है कोई अन्य पदार्थ का ध्यान करना ये वेदांत में इतना फलप्रद नहीं है मनो देते उक्तम अर्थम संक्षिप्य आह अभी पूर्व मंत्र और ये दोनों मंत्र में अधिदेव और अध्यात्म ये उपासना कह दिया गया इसका अभी संक्षिप से भाष्यकार कह देते है अधिदवत पूर्व मंत्र में कहा गया था विद्युत निमेषण अधिदैवतम द्रुत प्रकाशन धर्मी विद्युत निमेषणव जैसे बिजली चमक जाती है अधिदैवतम ये कहा गया था और द्रुत प्रकाशन धर्मी चक्षु का निमेलन कह करके भी द्रुत प्रकाश धर्मी विद्युत भी वही उसी प्रकार है चक्षु में दो उपमान दिया गया था अधिदेवत उपासना करने के लिए ब्रह्म इसी प्रकार है अध्यात्म मन प्रत्यय समकाल अभिव्यक्ति धर्मी इति ऐसा आदेश मन प्रत्यय मन का कोई परिणाम हो जाता है उसी का समकाल में अभिव्यक्ति जिसकी हो जाती है अर्थात अंतकरण का कोई वृत्ति हो गया तो पता चलता है मैं हूँ समकाल में अभिव्यक्ति जिसकी होती है वो साक्षी ऐसा आदेश वास्तविक साक्षी वही मैं हूँ वही प्रत्येगात्मा वही ब्रह्म इस प्रकार की निश्चय नहीं होने पर भी मन जिस समय में वृत्ति रूप हो जाता है कोई मन का वृत्ति होता है उस समय में मैं जानता हूं ब्रह्म को इस प्रकार के ध्यान करें। ये दोनों प्रकार की अधिदेव और अध्यात्म ही कह दिया गया हम लोग के लिए अच्छा है कि जो अध्यात्म वाला ध्यान करे अधिदैवत इतना आवश्यक नहीं है तो जब भी हम जान रहे हैं अपने आप को कहते हैं यही हम ब्रह्म को ही जान रहे हैं तो अगर जान रहे हैं विषयत्व न तो भी ठीक है तो अपने आप को ही जाने अधिक समय आगे कहते हैं एवं आदिश्यमान ही ब्रह्म मंदबुद्धिगम्यम भवती इति इसी प्रकार की आदिश्यमान उपदेश किया जाने से आगे उसके आधार पर उपासना करने से ब्रह्म मंदबुद्धि अवगम्य हो जाता है उसके द्वारा ज्ञान होता है चार नंबर टिप्पणी कहते हैं एवं आदिश्यमान उपास्यतया उपदेश्यमान आदिश्यमान उपदेश मान उपदेश कैसे हैं। कहते हैं उपास्य तो ब्रह्म का उपदेश किया गया इससे ब्रह्म का अभिव्यक्ति कैसी हो जाएगी कहते हैं यथोक्त उपास्यमान उपासन इस प्रकार की उपासना करने वाले ब्रह्म को उपासना या बुद्धिमानद्य अपगमे उपासना करेगा तो ये चला जाएगा बुद्धि मानदेय अर्थात बुद्धि कसाय अवस्था को प्राप्त कर जाता है जब उपासना करने चलेंगे ये सब बंद होकर के रहेगा तदाकर वृत्ति होना चाहिए किंतु तो ये बंद होकर रहेगा ये क्यों कहते हैं बुद्धि ये कसाय क्यूँ हो जाता है कहते हैं कि अर्थात तमस अधिक है रजस आना है रजस आने से वो तमस हट जाएगा तो रजस आएगा तो प्रथम तो शरीर इत्यादि को थोड़ा चलाएगा तो शरीर चलाना ये सब प्रपंच बहिर्मुखी वृत्ति करवा देगा हा इसको दबा देंगे तो दवा देंगे तो मन को साथ लेकर के सो जाएगा तो वो कसाई अवस्था एक प्रकार की वो हो जाएगा प्रथम है तो ये शरीर इत्यादि को चला करके मन को चलाना है तो जब तमसया रजस को आएगा जब मन चलेगा मन तो एकदम सीधा भ्रमाकर समाधि में चलेगा नहीं चलेगा जो संस्कार है वही चलेगा संस्कार तो संसार का है किंतु वो चलने से अभी दुख देता है कहेंगे ये चलना नहीं चाहिए बंद रहे और बंद रहे तो अर्थात जैसे बोरी में कचरा भरा हुआ है और हम मुंह बांध करके रख दिए तो वो तो ऐसे ही रहा अभी वो शास्त्र में और भ्रमाकार में वो सब नहीं चला जाएगा वो ऐसे ही बंद रहेगा अर्थात जैसे कहा जाएगा कि बालक को खेलने का इच्छा था और पिताजी ने कह दिया बैठ करके पढ़ो तो वो जैसा पढ़ने लग जाएगा इसी प्रकार की मन की स्थिति हो जाती हैं ये मन को पहले चलाने का अभ्यास बनाना पड़ेगा पहले चले जहाँ संस्कार है वहीं तो चलेगा ठीक है उसको सहन करना पड़ेगा कोई इसमें मतलब कोई सरल उपाय नहीं है उसको धीरे धीरे शुद्ध करना पड़ेगा शास्त्रीय संस्कार डालना पड़ेगा इसलिए ये निष्काम सेवा करो ये पारायण करो ये पढ़ो ये मंत्र उच्चारण करो धीरे धीरे ये चित्त का संस्कार बन जाएगी शास्त्रीय में लगना फिर शास्त्रीय में जब लग जाएगा संसार से हट ही गया शास्... लग गया मन निष्काम हो गया तभी फिर कहा जाएगा योगा कारण जब जगत मिथ्या हो जाएगा फिर भी ये चलता है उसको दिखेगा तब तो ये स्वाभाविक रूप से उसके अंदर में बुध होगा मतलब इसी प्रकार की उद्यम होगा ये क्यों चलता है बंद रहे ये क्यों चलता है बंद रहे किंतु इसको पहले चलाने का अभ्यास नहीं बना करके अगर बंद कर देंगे तो बंधा हुआ बोरी जैसा पड़ा रहा ऐसा हो जाएगा वो अवस्था में चला जाएगा ये जाएगा इसको कहते है तो तो तो सो जाना बुद्धि वो चला जाएगा चला जाने से ये बुद्धि का मानद्य है तो अपगम हो जाने से फिर धीरे धीरे ये चित्त जब स्थिर होगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा आगे भाष्य में न ही निरूपाधिकमें ब्रह्म मंदबुद्धि शक्यम निरूपाधिक ब्रह्म मंदबुद्धि आकलित आकल ज्ञात पहले सोपाधिको उपासना इत्यादि करेगा करने से बुद्धि अर्थात जब शुद्ध हो जाएगा तो फिर ये ब्रह्म की अभिव्यक्ति होगी एक का प्रसिद्ध श्लोक है ना तदैवाविर्भव साक्षात्धिकल्पनम बसी कृते ब्रह्म का अनुशीलन करने से चिंतन करने से मन जब धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है तब वही ब्रह्म आविर्भाव हो जाता है अभी उपासना प्रकरण में आगे कहते हैं तन नाम तदवनमित उपासित सा या एतद एवं वेद अभिहन सर्वाणी भूतानी संवांच इस प्रकार की अवधारण इस प्रकार की ही बात है मतलब वस्तु स्थिति को बताने के लिए तदह क्या है वस्तु स्थिति कहते हैं तद, तद ब्रह्म वो ब्रह्म ऐसे ही है कैसा है कहते हैं तद वन उसका नाम ब्रह्म का नाम हो गया तदवनम तदनम में ष्टी है तस्वन वन वन अभिशायम वन वांछन इस अर्थ में तद अर्थात तस् तस्थ वास्तविक तेषा तेसाम, तेसाम सर्व प्राणी नाम सभी प्राणियों का वांछनीय है ये ब्रह्म अर्थात सभी अपने आप को आत्मा को ही चाहते हैं आत्मा को अर्थात शब्द नहीं जानने पर भी सुख आनंद सभी को ही चाहते हैं तद अर्थात प्राणी जात भाषा में कहते हैं बनंग बनंग अर्थात वांछनीय अभिभजनीयम तद वनमति उपासितव्यम ब्रह्म का कैसे उपासना करना है कहते हैं कि जो सभी के द्वारा पार्थव्य है अर्थात चाहने योग्य है वो ब्रह्म सभी के द्वारा चाहने योग्य है इसी प्रकार के उसका उपासना करें जो उपासना करेगा उसको क्या होगा स य ए तम वेद वेद उपासते जो इस प्रकार की उपासना करता है अर्थात वो ब्रह्म इसी प्रकार के जिसको सभी को चाहते है है। तो उसका क्या लाभ होगा एनम सर्वाणी हम अभी, अभी यहाँ के पूर्व में अभी दे दिए वो क्रिया का अन्वयी है सम्वां क्रिया के साथ अभी जाएगा अभी इतना दूर में हो गया उपसर्ग जो होगा वो ते तेज धातु होना चाहिए धातु से पूर्व में होना चाहिए किंतु छंदसी और व्यवहित हो सकता है इस प्रकार की उपासना करने वालों को भी सभी भूत चाहते हैं जैसे ब्रह्मो को चाहते हैं सभी कोई तो ब्रह्मो को सभी कोई चाहते हैं इस प्रकार की जो उपासना करता है ब्रह्मो वो है जिसको सब कोई चाहते है जो इस प्रकार की चिंतन करता है उस सुपासकों को भी सब कोई चाहते हैं भाष्य में किंच तद है तद् ह तद् का अर्थ तद् ब्रह्म ह का अर्थ किल अर्थात वस्तुस्थिति ऐसा ही है कैसा है वो वह बनंग नाम ये फिर मंत्र का प्रतीक तद वनंग तस्वन तदनंग का अर्थ प्राणीजात से सकल प्राणियों का प्रत्यगात्म भूतवाद वननीय सम सम है ना भा, भा है सम्यक जनीय भजनीय चिंतनीय अतस्तवन नाम इसलिए ब्रह्म का नाम तद तदन ऐसे कहा जाएगा प्रख्यात ब्रह्म तद्वन जो प्रख्यात ब्रह्म ब्रह्म अर्थात जो सो विचार अब तक हो गया उसका नाम कहा गया तद्वनम क्योंकि ब्रह्म का नाम तद्भनम हुआ तस्माद तद्वनमित अन गुण अभिधान उपासितम इति तद्वनम इस प्रकार की ब्रह्म का गुण है अर्थात सभी के द्वारा वो मतलब अर्थनीय है प्रार्थनीय है सभी उसको चाहते हैं इस प्रकार है। के गुणों के द्वारा उसका चिंतन करें अच्छा तदवन ये नाम है और नाम ये अनवर्थ नाम है अर्थात ये नाम के पीछे अर्थ भी है जैसे कह हैं कि व्याकरण में संज्ञा होता है घर से हो जाता है तरप कहते हैं घ का क्या अर्थ और एक संज्ञा होता है सर्वनाम संयोग संहिता ये शब्द सुनने से ही पता चल जाता है संयोग तो संहिता सर्वनाम ये शब्द सुनने से अर्थ पता चल जाता है इसको कहा जाता है अनुअर्थ संज्ञा अर्थात अर्थ ये संज्ञा के पीछे है कहने से स्पष्ट पता चलता है किंतु जो घू टी इत्यादि कहते हैं ये सब अनुअर्थ नहीं है सुनने से कुछ उसका अर्थ नहीं आता है यहाँ किंतु जो तदवनम कहा गया कहते हैं कि ये तो अर्थात ये अनुअर्थ संज्ञा तद अर्थात तय प्राणी जात वनम अर्थात भजन सभी प्राणी इसी को ही भजन करते हैं ये गुण के द्वारा नाम हो गया ब्रह्म का तदवनम तद्वन इस प्रकार नाम से चिंतन करे ये नाम संज्ञा है उसका अर्थ है अनेक नामना उपासकस्य फलमः इस प्रकार के नाम युक्त ब्रह्म का जो उपासना करेगा वो गया उपासक उसका फल क्या प्राप्त होगा स य कचिद यथोक्तम ब्रह्म एवं यथोक्त गुण वेदोपाससते अभी उपासक सर्वाणी भूतानी अभिम्वांसंति प्रार्थयंत एव यथा ब्रह्म स यह कचित जो कोई भी एक ब्रह्म तदवन इस नाम से जो ब्रह्म कह गया यथोक्त गुणम तदवन ये नाम हो गया उसका गुण हो गया सभी इसको चाहते हैं वेद मंत्र में है स यतद वेद वेद अर्थात उपास उपासना करता है अभी हा एनम एनम अर्थात उपासकम इस उपासक को सर्वाणी भूतानि सारे भूत अभिसभा कैसे यथा ब्रह्म जैसे सभी ब्रह्म को चाहते है ब्रह्म परमात्मा चाहे हम अपना इष्ट कुछ अलग माने रामजी कहे कृष्ण कहे शिव कहे कुछ भी कहे तो जैसे अपने इष्ट को चाहते हैं इसी प्रकार ये उपासकों को भी सभी लोग चाहेंगे ये मंत्र पूरा हुआ अभी यहां तक चेत अवेदी अथ सत्यमस्ती नो चेद अवेदिन महति विनष्टी ब्रह्म विद्या का व्याख्यान करने के बाद फल भी कह दिए नहीं करेगा तो क्या हानि वो भी कह दिया हुआ ब्रह्म विद्या का विचार पूरा हो गया आगे उपासना भी कह दिया और उपासना विधान के लिए आख्यायिका भी साथ में कह दिया गया ये सब अभी पूरा हो गया तो पूरा हो जाने के बाद अभी ये जो आख्यायिका विचार चला उपासना के लिए विचार तो के बाद उपासना कहा गया तो अभी शिष्य को लगा शायद और कुछ अभी बाकी भी है अभी शिष्य पूछता है सगुण ब्रह्म उपासना ऐश्वर्य फलकम उपतम अभी सगुण ब्रह्म का उपासना ऐश्वर्य इसमें प्राप्त होगा सभी भूत इसको चाहेंगे अर्थात सभी भूतों के द्वारा ये पूज्य हो जाएगा तो सगुण ब्रह्म उपासना ये ऐश्वर्य फल वाला ये भी कह दिया गया ये किन्ख्य तात्पर्य नहीं है इसलिए दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं अवान्तर तात्पर्य ये सगुण ब्रह्म का उपासना ये अबांतर तात्पर्य तत्र विरक्त तत्र अर्थात ऐश्वर्य में विरक्त सगुण ब्रह्म उपासना में नहीं कहते है ये ऐश्वर्य में विरक्त ऐश्वर्य में विरक्त हो जाने से अगर आरंभिक अवस्था में सब कर सकता है अगर उसका अहमाकार आरंभ हुआ फिर निर्गुण उपासना कर सकता है निर्गुण उपासना वास्तविक निधिध्यासन ब्रह्माकार वित्तीय वो तो जिसको होता है वही निर्गुण उपासना कर पाएगा नहीं तो सगुण उपासना निष्काम होकर करेगा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रख करके तत्र विरक्त तत्र अर्थात ऐश्वर्य में विरक्त इसलिए टिप्पणीकार स्पष्ट कर देते तत्र अर्थात ऐश्वर्य में विरक्ति उपासना में नहीं विरक्त उत्तम अधिकारी परम तो ये अभी ये परम अभी उपनिषद का परम पूरा होने जा रहा है पूछते हैं एवं परिष्ट शिष्य उवाच इस प्रकार के उपदेश किया जाने के बाद शिष्य आचार्य को पूछते हैं उपनिषदं उपनिषदी उ ते त उपनिषद ब्राह्मी बाब त उपनिषद अब्रूमेति शिष्य भी पूछते है उपनिषद भो ब्रूहि हमको ऐश्वर्य नहीं चाहिए हमको तो उपनिषद अर्थात जो रहस्य विद्या कहते हैं उपनिषद वास्तविक शब्द का अर्थ ब्रह्म ज्ञान वृत्ति यही उपनिषद शब्द का अर्थ तो ब्रुहि हमको कहिए और आचार्य भी कह देते है उपनिषद तो आपको उपनिषद कह दिया फिर पूछते हैं तो कह आप जो उपनिषद कह दिए क्या यही उपनिषद उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्माकार उसको रहस्य विद्या ऐसे भी कह देते हैं रहस्य विद्या क्यों रहस्य भव रहस्य अरण्य में तो होता है तो अभी रहस्य में अर्थात आ, आ, अन्य कोई ब्रह्म विद्या को छोड़कर के अन्य कोई विद्या भी रहस्य में कोई कह दे सकता है इस प्रकार की उसका शंका होने से आचार्य कह दे उगता ते उपनिषद तुम्हारे लिए उपनिषद कह दिया गया रहस्य विद्या कह दिया गया कि किंतु तो रहस्य विद्या ब्रह्म विद्या से अन्य भी कुछ कुछ मान ले सकता है इसलिए स्पष्ट कर देते दे ब्राह्मीण अर्थात जो, जो ब्रह्म संबंधी रहस्य विद्या ये कह दिया गया तो कह दिया गया तो फिर अवधारण करवाते हैं वाव ते उपनिषद अब्रूम इति अर्थात वाव अवधारण करते हैं वाव का अर्थ एव अर्थात निश्चित रूप से तुम्हारे लिए ये उपनिषद हम कह ही दिया अर्थात इसमें और कोई संशय नहीं इस प्रकार की अवधारण भाष्य में उपनिषद रहस्यम उपनिषदम ये पारा हुआ है नहीं बने थोड़ा कर लेना है उपनिषद रहस्यम यत चिंतम भो भग, भगवन इति एवं उक्तवती शिष्यः आह आचार्यः भगवन भगवान है अच्छा भगवान भगवान है है अच्छा भगवान आकार कट जाएगा तो उप निषदंग रहस्यम रहस्यम रहस्य भव रहस्यम यत चिंतम जो चिंतनीय है जिसका हम चिंतन करेंगे भो भगवान शिष्य आचार्यो को कहते हैं कहिए इति एवं उक्तवती शिष्य इसी प्रकार की उक्तवती शिष्य उक्तवती में फिर क्या प्रत्यय हो जाएगा उक्तवती होगी तो गिप करने वाला कहाँ गिप हुआ उक्तवती शिष्य उक्त सप्तमी हो गया उक्तवती शिष्य सती अर्थात शिष्य उक्तवती सती शिष्य इस प्रकार कहने पर आह आचार्य अभी आचारियो कह रहे हैं उक्ता अर्थात तो अभिहिता कहा गया अभिपूर्वस्तु भाषणे किन्तु धा को ही कैसे हो गया तदाते अभिहिता कहा गया ते ते अर्थात तब उपनिषद ते का अर्थ तब षी तो ष्ठी तो, तो कैसे कहते हैं है कर्तिकर्मणो हो कृति अभिहिता का कर्म हो गया शिष्य इसलिए कहते है तब वास्तविक होना चाहिए तुम तुमको कह दिया का पुनः सा वो उपनिषद कौन है इति ब्राह्मी अर्थात अन्य उपनिषद नहीं ब्राह्मी ब्राह्मी अर्थात इयं, इति ब्राह्मी ब्राह्मण पर अतीत विज्ञान से जो प्रथम द्वितीय खंड में कह दिया गया था अंतिम अर्थात ज्ञान का विचार में था प्रतिबोध विदित मतम वहाँ तक ये कह दिया गया था अतीत विज्ञान से परमात्मा विषयत्वाद जो विचार हो गया था प्रथम द्वितीय खंड में वो तो परमात्मा विषय है बाव बाब का अर्थात तो एव एव अवधारण करते हैं निश्चय कह ही दिया तुमको त तो त तो अर्थात तो ते ते अर्थात तो तब तो तुम तुमको उपनिषदम् अब्रूम उपनिषद हमने कह दिया गया था इति उक्ता में परमात्मा विद्याषद अब्रूम इति अवधारयती उत्तरार्थम पहले कह दिया कि उक्ता त तो उपनिषद ब्राह्मी फिर दोबारा कहते हैं वावते ते उपनिषद अब्रूम ये दोबारा क्यों कहते हैं कहते हैं ये अवधारण करने के लिए ये अवधारण फिर दोबारा उसको कह करके निश्चय करवाते हैं उक्ता में परमात्मा विद्याम परमात्मा विद्या उगता कह दिया गया अग्रूम इति फिर कह करके अवधारणा कराते हैं अवधारणा क्यों कराते हैं कहते हैं उत्तरार्थम आगे और कुछ कहेंगे तो साधन निरूपण करेंगे ब्रह्म विद्या का साधन ये साधन निरूपण करने के लिए अभी कह देते हैं कि ब्रह्म विद्या तो हमने कह दिया अर्थात आगे हम जो कहेगा ये ब्रह्म विद्या नहीं है ये तो ब्रह्म विद्या प्राप्ति का उपाय है वो कहा जाएगा इसलिए आगे जो कहा जाएगा ये ब्रह्म विद्या का कोई अंग हो जाएगा सहकारी हो जाएगा इस प्रकार की भ्रांति न हो जाए अवधारणा कर दिए कि ब्रह्म विद्या तो कह दी गई वो अभी और नहीं है अवधारणा कर दिए टिका में परम रहस्यंग मंत्र में है भाष्य में कहा गया उपनिषद रहस्यम तो रहस्यम अर्थात तो श्रोत स्त्रोत्र इत्यादि ना उत्तम शिष्य का प्रश्न था कैनेशित पतति प्रेषित मनः उत्तर दे दिया गया था स्रोत ये सब उपनिषद कह दिया गया था उत्तम एवं उत्तर ग्रंथे उत्तरार्थम भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहा गया अवधारयती उत्तरार्थम अवधारणा कौन सा शब्द से किया वाव शब्द से मंत्र में है वाव वाव के द्वारा अवधारण करते हैं ये अवधारणा क्यों करते हैं कहते हैं उत्तरार्थम इसके ऊपर अभी टीका में कहते हैं उत्तरार्थम इति उत्तर ग्रंथेन आगे जो ग्रंथ आएगा विद्या प्राप्ति उपाय विधानार्थम विद्या प्राप्ति का उपाय का विधान करेंगे ये विद्या का कोई सहकारी नहीं है विद्या के साथ मिलकर के विद्या का फलो दे देगा ब्रह्म विद्या का फलो क्या है मोक्ष तो ब्रह्म विद्या का फल देने में मोक्ष देने में और कोई सहकारी भी आवश्यक है और उसको कहा जाएगा ये बात नहीं है तो ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए जो उपाय है उसको कहा जाएगा इसको टीका में कहते हैं विद्या प्राप्ति उपाय विधान्थम उगता विद्या निरपेक्ष एव इति अवधार ये विद्या जो ब्रह्म विद्या कह दी गई वो अपना फल देने में निरपेक्षा है वो किसी सहकारी को नहीं चाहता है इति जो अवधारण किया गया उक्त थे उपनिषद इसके द्वारा क्या अवधारण कर करते हैं। वो ही दे करते वही ब्रह्म विद्या फल दे देगी फलो है मोक्ष ब्रह्म विद्या को कोई सहकारी नहीं चाहिए आगे जो कहा जाएगा वो अलग चीज है विद्या कैसे होगी उसके लिए उपाय कहा जाएगा आ, उक्ता विद्या निरपेक्ष एव इति अवधार जो विद्या कह दिया गया वो निरपेक्ष है अपने फल देने के लिए निरपेक्ष में में तीन नंबर टिप्पणी सहकारी साधना अनपेक्षा अनपेक्षा एव इत मोक्ष विद्या अपना फल देगा मोक्ष मोक्ष के प्रति सहकारी साधना अन्य कोई साधन इसका अपेक्षा नहीं है अनुपद व्यक्ति भविष्य आगे स्पष्ट हो जाएगा में में अवधारणा अवधारणार चो मुखे मुखेन स्ुटी अभी आचार्य ने उत्तर दिए मंत्र में युक्ता त्राह्मीण वाव त उपनिषद अब्रूम ऐसे दो बार कह दिए उक्ता ते उपनिषद अभी कहते हैं कि द्वितीय बार जो कहा गया बावो तो उपनिषद अब्रुम ये अवधारण कहा गया तो आचार्य का उत्तर में एक अवधारणा अंश भी है अभी शिष्य उसके ऊपर शंका करता है कि ये अवधारणा कैसे कर दिया गया पूर्व पक्ष शंका करता है अवधारणा अवधारणार्थत्व मंत्र का अवधारणा अर्थ अंश कितना हो गया बाबत तो उपनिषद अब्रुम इतने अंश धारणार्थ है इसको पहले शंका करके समाधान देते हैं भाष्य में विषयाम है उप अन्य पदार्थ है तथा परमात्म विषय उपनिषदः सा उपनिषद परमात्म विषया तम उपनिषद श्रुतवत शून्यवाला क उपनिषदम भो ब्रूही पृछत शिष्य से को अभिप्राय परमात्मा विषयक का उपनिषद ब्रह्म विद्या श्रवण करने वाला शिष्य अभी पूछता है उपनिषदम भो ब्रूही पूरा रामायण का व्याख्यान हो गया बैठे बैठे सुना तो अंतिम पूछता है ये राम जी कौन है तो इसी प्रकार की बात हो गया तो अभी पूछता है कि अर्थात पूर्व पक्ष पूछता है यह शिष्य क्या पूछता है पूरा उपनिषद सुन लिया अभी पूछता है कि उपनिषद भो ब्रूही फिर को अभिप्राय इसको स्पष्ट कराते हैं यदि जो श्रुत प्रश्न तथा तद विषय का प्रश्न दोबारा करता है अगर ऐसा होगा यदि प्रथम विचार आरंभ करके कहते हैं श्रुत अर्थ उपनिषद सुन लिया उस विषय का फिर प्रश्न कृत अगर फिर प्रश्न कर दिया ततः तो तो पिष्ट प्रषण जो कह दिया गया फिर दोबारा पुनर्थक तो प्रश्न ये जो प्रश्न करता है ये ये तो फिर ये अनर्थका तो वो नहीं करेगा वो सुन रहा था तो अथ दूसरा कहते हैं सावशेषो उक्तो उपनिषद अर्थात तो उपनिषद जो आचार्य कह दिए वो भी सावशेष अभी अवशेष बचा हुआ है पूरा पूरा नहीं कहे है तो फिर वो कह सकता है और चाहे जैसे जनक जी बृहदारण्य उपनिषद में पूछते हैं तो इससे आगे हमको अतो ऊर्धम विमोक्षा एवं ब्रूही इस प्रकार की बार बार पूछते हैं तो और कुछ बाकी रह गया क्या अथ सावशेष उक्त उपनिषद उपनिषद जो कहा गया सावशेष और कुछ शेष बचा है अगर ऐसा मानेंगे तो तत तस् फल वचन उपसार न युक्त अगर और कुछ बचा हुआ है उपनिषद कहना तब तो फिर उसका फल नहीं कहना चाहिए तो जो द्वितीय खंड का अंतिम मंत्र में था यह चेद अवेदित नो चेद अवेदिन महति बीनष्टि भूतेषु भूत विचित्य धीरा प्रेत्य अस्मात् अमृता भवंती तो इस लोक से अर्थात शरीर से तादात्म्य रहित तो होकर के अमृत तो हो जाते हैं तो फल कथन तो हो गया ब्रह्म विद्या का तो इसीलिए सावशेष है ये भी तो बात नहीं होगा फल न, जो कह दिया गया, न, ये नहीं होना चाहिए फिर लोका भवंती इति अर्थात कुछ और बचा है ये बात भी नहीं है तो अभी तस्मात उतनिषद उक्त उपनिषद शेष विषय प्रश्नों अनुपन्न एवं तो उपनिषद उक्त उपनिषद जो कह दिया गया उपनिषद उसका कुछ शेष विषय अभी आगे कहेंगे और कुछ बचा है उसको कहेंगे इसलिए शिष्य का प्रश्न ये भी अनुपन्न क्योंकि उपनिषद पूरा कह दिया गया फल भी कह दिया गया अमृत हो जाते हैं अनुपन्न अर्थात अभी बाकी विषय के लिए शिष्य का प्रश्न ये भी अनुपन्न है क्यों अनवशेषित्व तो कोई और अवशेष बचा ही नहीं अर्थात अगर पूरा कह दिया गया शिष्य समझ लिया दोबारा प्रश्न करता है ये तो अनर्थ का पुनरुक्ति कुछ बचा है ये भी बात नहीं हो पाएगा क्योंकि विद्या भी कह दी गई उसका फल भी कह दिया गया इसलिए कुछ बचा भी नहीं है तो यहाँ तक स्थिति हो गया आगे फिर किस लिए पूछता है दोनों पक्ष नहीं हुआ अभी आगे तीन दिन अवकाश है मित्रह ो मित्र ष बृहस्पति